she विवेक चुड़ावणे दो सौ नंबर के श्लोक तक कुछ विचार हुआ था जिसमें स्वरूप का निर्माण निर्वचन कर रहे हैं जो पंचकोश से विलक्षण आत्मा होता कैसे है शिष्य रूप से प्रश्न किया जब पंचकोश के विचार हुआ उसके आगे कोई तत्व तो दिखता नहीं है जब भी दिखता है तो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर यही वहन होता है इससे ऊपर कुछ दिखता नहीं शिष्य रूप से प्रश्न हुआ जब पंचकोष से अतीत वस्तु तो कोई मिलता नहीं है जब हम विचार को लेकर के चलते हैं या तो ये हड्डी मांग से थोड़े शरीर पाया जाता है इसमें या चुरादि इंद्रिया पाई जाती है या प्राण आदि या मन है बुद्धि है या उसके भी कारण अज्ञान पाया जाता है इसे अतिरिक्त तो उस अनुभव में आता नहीं है तो आत्मा क्या कुछ बचेगा ही नहीं उसके आगे शून्यवाद शून्यवाद इसी का नाम है माने कारण शरीर तक जाकर के जो व्यक्ति रुक जाता है वो शून्यवाद में पड़ जाता है बौद्धों को यही हुआ सुनने बाद में सुसुप्ति तक की अनुभूति कर पाए आगे उनके पास वेद को प्रमाण मान के चले नहीं अब अपने युक्ति से चलने वाले को सुसुप्ति से आगे जाना बनता नहीं है ये युक्ति खाली युक्ति में चलने वाले व्यक्ति को सुसुप्ति से आगे जाना बनता नहीं है इसमें घूम रहे ये तीन शरीर में दिखाई देता है इतनी अनुभूति होती है तो शिष्य रूप से प्रश्न हुआ कि जब मिथ्या मान करके ये तीनों शरीरों का जो पंचकोश का निषेध करते हैं तीन शरीर में आ जाते हैं पंचकोश, इनका निषेध करने पर सबका अभाव ही एक भास्ता है क्या भाषता है सबका अभाव भाषता है माने जाग्रत जागृत शरीर का अभाव सूक्ष्म शरीर का अभाव कारण शरीर का अभाव भाजता है उससे अतिरिक्त तो कोई तत्व तो मिलता ना अभाव माने शून्य वही शून्य शब्द से बोलते अभाव ये प्रश्न आया तो यहां फिर विज्ञा क्या रहेगा कोई वस्तु शेष बसता नहीं है तीनों शरीरों का माना पंचकोष के माध्यम से निषेध करते हैं तो अभाव सामने आता है सुन्यवाद तो ये प्रश्न हुआ तो इसको उत्तर में कहा ठीक है तुम्हारा प्रश्न अच्छा है विद्वान हो समझदार हो ऐसा करके प्रशंसा कर दी जैसे ये अहम आदि विकार तुम्हारा होता है भाव रूप में जो विकार है अहम आदि जो आ रहे हैं ये विकार होता है ये विकार तुम्हारा है तुम्हारे में कल्पित है उसी प्रकार जो अभाव बोलते हो वो भी तुम्हारे में कल्पित है भाव भी कल्पित है अभाव भी कल्पित है जो शून्य करके बोलते हो वो भी तुम्हारे में कल्पित है कल्पित पदार्थ जो होता है अधिष्ठान के बिना उसकी कल्पना नहीं होगी उसके अधिष्ठान रूप से आत्मा की सिद्धि होती है कहना चाहते हैं अभाव हाँ दिख रहा है ना जिसको दिख रहा है वो भक्ति होगा ना आत्मा की सिद्धि है यही कहना है तो इसी को बताया सभी पदार्थ जिसके द्वारा अनुभत होते हैं माने हमारे होने पर ये मकान दुकान शरीर आदि सब अनुभूत होते हैं हम ही न हो अनुभव करने वाला व्यक्ति हम ही न हो तो किसी का अनुभव नहीं होगा अनुभव हो रहा है इनके इसके मतलब हम है हमारा स्वरूप है सिद्ध होता है यही युक्ति दे रहे थे जो पदार्थ सबके सब जिसके द्वारा अनुभूत होता है और स्वयं अनुभव में नहीं आता अन्य का अनुभव कर रहा है किन्तु स्वयं अनुभव में नहीं आता बने अनुभव के साधन नहीं उसके लिए उस आत्मा जो वेद सबका वेदता आत्मा है उसको जानो तुम जानो कैसे स्थूल बुद्धि का विषय नहीं बनेगा अति सूक्ष्म बुद्धि होगी उसके द्वारा पकड़ो माने सबका अनुभव करने वाला तत्व है एक और जिसका अनुभव करने के लिए कोई तत्व नहीं वो भी तो है एक वो भी तो है स्थूल बुद्धि तो पकड़ नहीं पाएगी अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा चलो वो तत्व दिखाई देगा तुम्हें बुद्धि में भाषेगा जो सबका अनुभव करने वाला तत्व है जिसका कोई अनुभव नहीं करने वाला दूसरा नहीं है वो सूक्ष्म बुद्धि का विषय बनता है क्यों बुद्धिग्राह्यम अतिद्रियम ऐसा आता है जानना भी बुद्धि से है और अतियम करके निषेध भी होता है इंद्रिय का विषय नहीं है भी बोलते हैं और बुद्धि का विषय बनता भी बोलते हैं मैने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पकड़ा जाता है थूल बुद्धि से नहीं पकड़ा जाता मैने फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति में वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है कहना चाहते हैं ऐसा कहा जिस जिस पदार्थ को जिस जिस इंद्रियों के माध्यम से आप अनुभव करते व्यवहार में जैसे रूप को आप चक्षु के द्वारा अनुभव करते हैं रस को रसना के द्वारा अनुभव करते हैं पर्श को तोक के द्वारा अनुभव करते हैं जिस जिस पदार्थ का जिस जिसके द्वारा अनुभूति आप मानते हैं ना वह आत्मसाक्षिक होता है वह आत्मा के होने पर वो होता है नहीं तो इंद्रियों होने पर भी विषय का ज्ञान नहीं होगा जिस जिस इंद्रियों के माध्यम से जिस जिस वस्तु का आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आत्मसाक्षिक होता है वह साक्षी आत्मा होता है आत्मा के होने पर होता है न होने पर नहीं होता है तो आत्मा का अपलाप नहीं कर सकते हैं बौद्धवाद नहीं आ सकता है शून्यवाद नहीं आएगा ये कहा कि जिस जिस पदार्थ का जिस जिस के माध्यम से अनुभव आप करते हैं वह आत्मसाक्षिक होता है किसी के भी द्वारा भी अनुभूत जो विषय होगा वहां साक्षी तो बनेगा नहीं माने इंद्रियों के माध्यम से जो आप जानते हैं विषय का ज्ञान होता है वहां आत्मा है तब ज्ञान हो रहा है आत्मा न होता तो ज्ञान नहीं होता <coughs> आत्मा है ये कहा और कहते हैं चलो अन्य के लिए तो साक्षी बनेगा आत्मा किन्तु आत्मा है करके क्या प्रमाण एक प्रश्न आएगा माने रू का ज्ञान हो रहा है चक्षु के माध्यम से तो वो आत्मा है कोई माने एक व्यक्ति चेतन है इसलिए ज्ञान हुआ है किंतु आत्मा है करके क्या प्रमाण उसमें तो कहते हैं असौ साक्षी को भावो वो स्वयं साक्षी होता है अपने बारे में स्वयं साक्षी होता है अपने लिए कोई पूछने कोई जाता नहीं है मैं हूं या नहीं हूं ऐसा कोई नहीं बोलता सबके ये धारणा मैं हूं ऐसा धारणा होती है अपने बारे में दूसरे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है स्वयं साक्षी है अन्य के लिए तो आत्मा प्रमाणित करता है किंतु तो स्वयं के लिए स्वयं साक्षी का असल स्व साक्षी भाव हो वो भाव है स्वयं साक्षी वाला होता है अपने बारे में कोई पूछता नहीं किसी के बारे में अपना ज्ञान अपने से होता है यथा स्वयं न अनुभूत उसको जानने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है स्वयं के द्वारा ही वो प्रकाशित होता है हाँ। अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है स्वयं प्रकाशित होता है वो तो तत्व ऐसा है अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्येगात्मा नचेतर इसलिए ये स्वयं साक्षात अंतरात्मा है अन्य नहीं है ऐसा कहा था अब प्रश्न आता महाराज आत्मा आत्मा कह रहे हैं ठीक है किंतु स्पष्ट होता नहीं है शरीरादि के साथ तो हम हो रहा है ठीक है और शरीरादि का निषेध करने पर क्या रहेगा वहाँ अगर फोटो खींचा जाए इनको अलग करके क्या मिलेगा वहां स्पष्ट तो होता नहीं ये तो घुला मिला अवस्था में तो है ठीक है अहम हो रहा है किंतु इसको अलग करके विचार से जब अलग करते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों को फैलते हैं हम विचार से क्या बचेगा वहाँ ऐसा स्पष्ट कुछ दिखता तो है नहीं कहते हैं ना स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है, आत्मा है कैसे तो कहते हैं स्पष्ट है आत्मा को जानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं सामान्य ज्ञान से आप जान सकते हैं। ये बोलते आगे जागृत स्वप्न सुसुप्त सुस्फुट तरम यो सौ समुजृंभते सदा प्रत्यग्रया सदात स्फुन नई नानाकार विकार भागी इमा पश्यहम धी मुखा निंद चिदत्म स्फुति तम विवेत हृद जाग्रत भते जागृ्रस्व सुसुप्ति सुस्फुटतरम योसौ सुद्रृंभते प्रत्यग्राया सदमहमींत स्फु नईकईमा पश्यहम धीमुखा निनंद चिदात्मना स्फुरति तम विधि स्वेतम देखो एक अहम अहम करके होता है जागृत में भी होता है स्वप्न में भी होता है सुषुप्ति में भी होता है अहम का अभाव नहीं होता है जागृत में इस शरीर विशिष्ट में अहम हो रहा है या इंद्रिय विशिष्ट होकर के अहम हो रहा है अहम तो होता है स्वप्न में भी ये शरीर नहीं है अन्य शरीर होता है कल्पित शरीर होता है वहां अहम होता है सुसुप्ति में भी अहम होता है इस रूप से आत्मा भाषित हो रहा है ये कहते हैं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति सु तीनों अवस्थाओं में जाग्रत अवस्था है स्वप्न अवस्था है सुसुप्ति अवस्था है स्पष्ट रूप से आत्मा का भान होता है वहां कहते हैं किस रूप से अहम अहम के माध्यम से होता है जो अहम यहां चलता है वही अहम सुसुक्ति स्वप्न में होता है और वही अहम सुसुप्ति में भी होता है किंतु ये शरीर बदल जाते हैं जागृत का शरीर स्वप्न में नहीं है स्वप्न का शरीर जागृत में नहीं है दोनों शरीर सुसुप्ति में नहीं है वे विचार होता है शरीरों का जिस शरीर में अभी हम अहम कर रहे हैं ये शरीर स्वप्न काल में नहीं होता स्वप्न का शरीर अलग प्रकार का शरीर है वो संस्कार जन्य शरीर है ये शरीर नहीं होता वहां ये शरीर वहां अभाव है फिर भी जो अहम यहां था वो अहम वहां होता है वहां अहम होता है स्वप्न में और स्वप्न के शरीर का अभाव होता है जागृत में रात में जो कुछ बने थे अभी वो शरीर नहीं है हमारे पास किंतु अहम अभी भी है अहम का वे नहीं है अभाव नहीं है और सुसुक्ति में भी कोई शरीर नहीं फिर भी अहम अहम है वहां क्योंकि वहां अहम हुआ करके पता नहीं हुआ किंतु जो अनुभूत पदार्थ का स्मरण होता है जो सुसुक्ति से जगता है व्यक्ति जागृत में आता है तो लोग पूछते है कैसा रहा कहते सुखम अहम अस्वापसम न किंचित मैं आराम से सोया बोलता है इसके मतलब मैं का अनुभव करके आया है अहम का अनुभव करके आया है तभी स्मरण करता है तो ये जागृत स्वप्न सुषुभ तिशु यो असौ जो पदार्थ वह जो पदार्थ है आत्म पदार्थ असौ मने आत्मा समुजृम्बते प्रकाशित हो रहा है सम्यक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा किस रूप से अहम रूप से किस रूप से अहम रूप से भले ही यहाँ ये विशिष्ट होकर के अहम हुआ है स्वप्न में भी तत् शरीर विशिष्ट होकर के अहम होता है किंतु ये शरीर न होने पर भी अहम वहां दिखता है और वहां वो शरीर न होने पर भी यहाँ अहम दिखता है और स्वप्न सुसूप्त में अहम दिखता है इस रूप से प्रकाशित हो रहा है प्रत्येक रूपतया अंतरात्मा होकर प्रकाशित हो रहा है आत्मा तीनों अवस्थाओं में है अहम तो न कहते हैं सदा तीनों कालो में अहम अहम इति अंतस्फुरन भीतर में स्फुरित होता है अहम अहम ऐसा स्फुरित होता है कहते न एक आधा एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से स्फूरित हो रहा है कभी मनुष्य रूप में स्फूरित होता है जागृत में कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में किंतु यह शरीर का विविचार होने पर भी उसका अहम का व्यविचार नहीं होता जो अहम अभी हो रहा है यह तद विशिष्ट होकर के हो रहा अभी अहम किंतु वहां ये न पर तद्विशिष्ट होकर के हो जाएगा हम स्वप्नि शरीर विशिष्ट होकर के अहम हो जाएगा वो अहम तो वहां पहुंचा शरीर नहीं पहुंच पाता वही अहम सुसुक्ति में कोई विषय नहीं है शरीर आदि नहीं फिर भी अहम होता है वहां तो जो तीनों अवस्थाओं में जो अहम अहम होने वाला तत्व आत्महता है नाना रूप से फूल होने वाला और ये जो नानाकार से परिणत होने वाले जो अविद्या का कार्य है शरीर नानाकार विकार भागीने इमान ये जो शरीरादि है ना नाना आकार को प्राप्त करने वाले जो ये शरीरादि हैं इनका ईमान पश्चन जानता हुआ देखता हुआ रहता है वो अहम ये शरीर के ज्ञाता होता है यहां कौन से कहां पर कौन सी पीड़ा हो रही है पता है फूल शरीर में हो अथवा सूक्ष्म शरीर में कोई कष्ट हो जानता है कहा क्या हो रहा है नानाकार विकार भागीने इमान पश्चन ये नानाकार से विकृत होने वाले जो शरीरादि हैं इनमें इनको देखते हुए अहम धी मुखान कहाँ से लेकर के अहंकार से लेकर के शरीर तक जितने भी नाना आकृति बदलने वाले शरीरादि इनमें वो प्रकाशित हो रहा है कि इस रूप से अहम अहम इस रूप से आत्मा प्रकाशित है कहा नित्य आनंद चिदात्मा स्फूरतितम वो नित्य आनंद सुखरूप चिदात्मा रूप से स्फूरित होता है तम विद्धि स्वमेतम हृदय उसको तुम अपने मन में ही हृदय माने मन में ही जानो वो तो आत्मा को कहा जानो अपने मन में जानो हृदय में जानो जब भी आत्मा का वृत्ति बनेगी मन में बनना है इसलिए हृदय तुम विद्धि कहा तुम उसको जानो किसके हृदय में जानो कहते स्वम हृदय अपने हृदय में अपने हृदय में ही उसको जानो ऐसा कहा कहते देखो स्पष्ट है आत्मा कैसा होता है अब यहां स्पष्ट रूप से आगे बोलते हैं घटोदके आलोक्य मूढ़ोर भी मे मन तथाचिदापि संस्थम काता हित जड़ो भी मनते घटोदे बिबित मकबिंब आलोक्य मूढ़ो रिमे बन्यतेथम कांत्या हम इत्येव जड़ो विमन्यते जो अभिवेक दशा का व्यक्ति है एक सुलझा हुआ व्यक्ति होता है एक उलझा हुआ व्यक्ति होता है या विवेक अवस्था और अविवेक अवस्था दो अवस्था है मनुष्यों के पास दो अवस्था है जो अविवेक अवस्था में जब तक रहता है तब तक जीव में अहम करता है व्यक्ति और सुलझे हुई अवस्था के व्यक्ति के जीव में अहम नहीं होगा शुद्ध आत्मा में अहम होगा ये बोलना चाहते हैं अवस्था के भेद है घटोदगे बिंबितम अर्कबिंबम आलोक्य घट में जल भरा हुआ है उसको घटोदक बोलते हैं घड़े में जल भरा हुआ है वो तो घटोदक हो गया घट में जो जल है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ गया सूर्य का बिंबितम अर्कबिंबम अर्घ का जो प्रतिबिंब अर्क माने सूर्य है उसका जो प्रतिबिंब पड़ा किसे घटके जल में घट में जल भरा हुआ है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा वो जो प्रतिबिंब है घट के जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब का आलोक माने देख करके प्रतिबिंब को जब देखेगा व्यक्ति कौन मूढ़ व्यक्ति देखेगा अविवेकी देखेगा जब उस प्रतिबिंब को देखेगा घट में जल भरा हुआ है जल जल के कारण से सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा उसमें उसी प्रतिबिंब को ही जो मूड व्यक्ति है रबिंब एवं मान्य उसको सूर्य समझता है अज्ञानी व्यक्ति क्या समझ यही सूर्य ऐसा मानता है अभिवेकी व्यक्ति को ये पता नहीं सूर्य अलग है नहीं पता होता उसी को सूर्य समझता है जो घट के जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है जो अविवेकी व्यक्ति होगा वो उसी को सूर्य समझता है समझने का फर्क है अविवेक अवस्था के व्यक्ति उसको जानता नहीं है उसी को सूर्य मानता है है घट के जल में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है सूर्य का उसी को सूर्य समझता है अज्ञानी व्यक्ति सूर्य के बारे में जिसको जानकारी नहीं है उसी को सूर्य समझता है ऐसा मन दे जैसा वो मानता है वैसे यहां भी आत्मा में अब घटाना है वो दृष्टान्त दे दिया जैसे जल भरा हुआ घट उस जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब सूर्य का उसी को सूर्य समझता है अविवेकी व्यक्ति ये दृष्टान्त हो गया उसी प्रकार तथा चिदाभाम उपाधि संस्थम उपाधि में सम्यक प्रकार से स्थित होने वाला जो चिदाभास है ये जो जीव जिसको बोलते हैं उपादिस्थ यही है ये जो जीव है इसी को क्या मानता है ये क्या है जैसे वहां सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा था यहां यहां घट के स्थान में होगा आपका बुद्धि उसमें प्रतिबिंब जल के स्थान में होगी बुद्धि घट के स्थान में होगा शरीर जैसे घट के भीतर जल और जल में प्रतिबिंब यहाँ पर घट के स्थान में होगा शरीर और शरीर में संबंध रखती है कौन बुद्धि वो होगा जल के स्थान में और वहाँ प्रतिबिंब है चेतन आत्मा का प्रतिबिंब जो जीव है उसी को सच्चा आत्मा मानता है अभी व्य व्यक्ति जीव को ही सच्चा आत्मा मानता है एक कहा ये कहते हैं तथा चिराभाषम उपाधि संस्थम जो चिराभास उपाधि में मिला हुआ है उपाधि में सम्यक प्रकार से स्थित है जो चिराभास जीव उसी को भ्रांति के कारण से भ्रांतिया अहम इति एवं जड़ो भी मान्य थे जो अविवेकी व्यक्ति है उसी को अहम समझता है माना आत्मा करके उसी को समझता है जीव को किन्तु विवेकी व्यक्ति के अहम कई और जगह होता है यहां जीव में नहीं होता उसके सुध आत्मा में पहुंचाएगा लक्ष्य लक्ष्य में पहुंचेगा वो ये कहना आगे कहेंगे ये तो हो गया दृष्टान्त दिखा दिया कि जैसे घट के भीतर में जल है और जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को ही सूर्य समझता है कौन अभिवेगी व्यक्ति वो प्रतिबिंब को सूर्य समझता है ठीक इसी प्रकार शरीर में बुद्धि का संबंध है घट के स्थान में शरीर है और जल के स्थान में अंतकरण है अंतकरण में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है उसी को ही वो चेतन तत्व तो मानता है प्रतिबिंब को मानता है मैंने जीव को सब कुछ मान के बैठता है अज्ञानी व्यक्ति ये कहा आगे कहते हैं विवेकी की दृष्टि अलग होती है ये तो अभिवेकी की दृष्टि हो गई दोनों अभिवेकी अवस्था के थे जो जलस्त प्रतिबिंब को सूर्य मानना भी अज्ञानी व्यक्ति है वो और ये चिदाभास को अहम मानना भी अभिवेकी है ये तो अभिवेकी के लिए दृष्टांत हो गया वही व्यक्ति विवेकी होगा तो क्या होगा अगले में कहते हैं घटम जलम तदगतमर कबिंबम सर्वम विनिरीक्षते विदुषा यथा तथा दुषाट तदगतमर्कबिंबम विहाय सर्वं विदुषा यथा तथा एक विवेकी व्यक्ति होगा वही जहां पर प्रतिबिंब को जिसने बिंब रूप से सूर्य समझा था अज्ञानी तो सूर्य समझ रहा था घट के भीतर जल है जल में एक प्रतिबिंब आया उसी को अज्ञानी व्यक्ति सूर्य समझता था किंतु व्यवहार में जो सुलझा हुआ व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या समझता है उसको सूर्य नहीं समझता सूर्य उससे अतिरिक्त को समझता है ये तीनों का प्रकाश करने वाला होता है सूर्य किसको घट को जल को और प्रतिबिंब को उसको सूर्य समझता है विवेकी वहां व्यवहार में वैसे यहां भी आगे घटाएंगे यथा तथा लगाया वैसे यहां घटाने के लिए अगले श्लोक में आएगा ये कहते हैं देखो जहां पर के भीतर जल होता है और जल में प्रतिबिंब पड़ता है तो पूर्व श्लोक में कहा था अविवेकी व्यक्ति उसी को सूर्य समझता है ये कहा था किन्तु व्यवहार में भी एक विवेकी होता है एक अविवेकी होता है व्यवहार भी दो तो तरह होता है वही व्यवहार जो सूर्य का व्यवहार कर रहा था प्रतिबिंब को दूसरा जो विवेकी व्यक्ति है समझदार है वो क्या करता है घटम जलम तदगतम अर्कबिंबम विहाय। वो तीनों को सूर्य नहीं मानता विवेकी जो होगा घट को जल को और जल में होने वाला जो प्रतिबिंब है वो तीनों को त्याग करके विचार से त्याग देगा ये सूर्य नहीं है वो घट को भी त्याग देगा अपने बुद्धि से जल को भी त्याग देगा और प्रतिबिंब को भी त्यागता है कौन विवेकी वाला जो तो सुलझा हुआ व्यक्ति होगा घटम जलम तदगतम अर्कबिंबम उस जल में पड़ने वाला जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो तीनों को बिहाय माने त्याग करते सर्वम निरीक्षते अर्क बिहाय सर्वम ये तीनों को त्याग कर विनिरीक्षते अर्क तटस्थ अर्क विनिरीक्षित विशेषणा निरीक्षते विवेकी व्यक्ति इन तीनों से जो अतिरिक्त सूर्य है उसको देखता है सूर्य रूप से किसको देखता है गगनस्थ सूर्य को देखेगा जो घट सूर्य नहीं है जल सूर्य नहीं है और जल में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब वो भी सूर्य नहीं है विवेकी की दृष्टि ऐसी होती वहां ये तीनों से तटस्थ जो सूर्य है गगनस्थ है उसको एक तृतीयाभाषग ये तीनों को प्रकाशक है सूर्य ऐसा समझता है विवेकी व्यक्ति वहां ये तीनों घट जल प्रतिबिंब ये तीनों का प्रकाश करने वाला तब तो सूर्य होता है ऐसा विवेकी की दृष्टि होती है व्यवहार में स्वयं प्रकाश और सूर्य किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता न घट से न जल से न प्रतिबिंब से ये तीनों उससे प्रकाशित होते हैं घट जल और प्रतिबिंब ऐसा समझता है वो स्वयं प्रकाश वो जो सूर्य है वो स्वयं प्रकाश होता है विदुषा यथा जो विद्वान माने विवेकी व्यवहार में जो कुशल होगा कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं है ये जो सूर्य आदि के देखने में उसके प्र जिस प्रकार देखा जाता है ये तीनों से अतिरिक्त सूर्य देखा जाता है एक व्यक्ति तो प्रतिबिंब को ही सूर्य समझता है अविवेकी और एक व्यक्ति प्रतिबिंब से अतिरिक्त को सूर्य समझता है व्यवहार ऐसा होता है ये तो हो गया दृष्टांतर यथा ये, ये दृष्टांत हो गया अब तथा से अगले श्लोक में घटाना आपको तो। तथा मैंने उसी प्रकार यहां भी समझना अज्ञानी की दृष्टि अहम भाव जीव में होता है और विवेकी का अहम भाव जीव के जो बिंब है उसमें होगा चेतन शुद्ध चेतन में होगा ये बोलना चाहते हैं तथा उसी प्रकार है कैसा देहम धीम चित प्रतिबिंब विसृज्य बुद्ध निहतम गुहाया दृष्टारखंडबोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षण निंुम सर्वगत सुसूक्ष्म अतर्बूम विज्ञा सम्य निजत उन्ब्बिपाजो विमृत्यु देशम धयचि प्रतिबिंब विसृज्य बुद्ध निहत गुहाया दारत्माखंडबोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षण निभुम सर्वगत सुसूक्ष्मी शून्यमत्म विज्ञाय सम्यंग निज रूप में तथम दिपात्मा बीरज हो विवृत्यु हो दृष्टान्त तो पूर्व में चला गया है दो प्रकार के दृष्टांत दिया जैसे एक व्यवहार में अविवेकी व्यक्ति है व्यवहार में वो क्या है घाट के भीतर में जल होता है जल के ऊपर में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को सूर्य समझता है अविवेकी जो मूढ़ व्यक्ति ऐसा समझता है किंतु वहां जो व्यवहार में विवेक कुशल होगा अपने बुद्धि से काम लेने वाला जो व्यक्ति होगा व्यवहारिक तो क्षेत्र की बात है वो घट और जल और प्रतिबिंब ये तीनों को अपने बुद्धि से त्याग करके सूर्य नहीं है ऐसी बुद्धि करके एक तटस्थ गगनस्थ को सूर्य समझता है विवेकी, तटस्थ पदार्थ को सूर्य समझता वो तीनों का प्रकाशक होगा जो वो सूर्य होता है ऐसा समझता है वो तीनों सूर्य नहीं है तीनों का प्रकाशक सूर्य होता ऐसा वहां विवेकी के द्वारा ऐसा जाना जाता है ठीक ये तो हो गया दृष्टांतर अब यहाँ घटाना है तथा मैंने पूर्व श्लोक के अंत में तथा लगा दिया उसी प्रकार जैसे वो है स्थिति ऐसी यहाँ भी, जो अविवेकी पुरुष है वो तो ये जो शरीर में बुद्धि है जैसे घट के भीतर में पानी है या बुद्धि शरीर के भीतर है और वो बुद्धि में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है जीव उसी को आत्मा मान करके बैठा है अविवेकी उससे अतिरिक्त आत्मा समझता नहीं है किंतु विवेकी जो व्यक्ति होगा वो क्या करता है शरीर बुद्धि और जीव ये तीनों से अतिरिक्त को आत्मा समझता है तथा माने उसी प्रकार देहम धीम चित्त प्रतिबिंबम चेतन विसृज्य कहते हैं शरीर को घट के स्थान में है और धीम माने बुद्धिम बुद्धि क्या है जल के स्थान में है उपाधि है वो और चित्त का जो प्रतिबिंब चेतन का जो प्रतिबिंब है जीव एतम ये, ये तीनों के तीनों को विसृज्य इसको त्याग करके ये आत्मा नहीं है चेतन नहीं है ऐसा मानकर करके न शरीर चेतन है न बुद्धि चेतन है न जीव ये तीनों को त्याग कर विचार से त्याग कर और फिर किसको वो मानेगा आत्मा कहते हैं बुद्धौ निहितम गुहायाम बुद्धि में छिपा हुआ है बुद्धि रूपी गुहा में छिपा है वह कभी भी प्रकाशित होगा अहम ब्रह्माष्टी बुद्धि में वृत्ति बननी है इसलिए बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है वो तत्व आत्मतत्व बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ जो तत्व तो है उसको जानेगा कहते हैं द्रष्टारम्भ सबका दृष्टा है जो सबको देखने वाला सब सबका अनुभूत करने वाला है आत्मानम अपना ही स्वरूप है वो ये तीनों से अतिरिक्त है और द्रष्टा है सबका दृष्टा है और आत्मानम अपना ही स्वरूप है अखंड बोधम अखंड ज्ञान रूप है वो ज्ञान स्वरूप है उसको सर्व प्रकाशम जो सबको प्रकाश करने वाला है वो चेतन तत्व शब्द विलक्षणम सत शब्द से भी कहा नहीं जा सकता है असत शब्द से भी नहीं कहा जा सकता ऐसा तत्व है सदैव सौम्य इदमग्रे आशीत ऐसा करके जो बोलते हैं ना सत शब्द से बोलते हैं वो तो सोपाधिक ब्रह्म होता है निरुपाधिक ब्रह्म को सत शब्द का भी वाच्य नहीं ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनुषास का वाणी का विषय होना ही नहीं सत शब्द का वाच्य भी नहीं बनता वो असत शब्द का वाच्य भी नहीं बनता निरुपाधिक ब्रह्म गीता के त्रयोदश अध्याय में ज्ञान और ज्ञ के बारे में चर्चा हुआ ज्ञान माने ज्ञान के साधन बता दिए उसके बाद ज्ञ बताना था विषय का प्रतिपादन करना था ज्ञेम यद तत्त ऐसा करके बोले जो ज्ञे तत्व है मैं अब बताऊंगा तुम्हें गेयम यद तत्त यज्ञात्वा मृतमश्न जिसको जान करके तुम अमर हो जाओगे वो ज्ञ को बताऊंगा यह मेरे विषय है अब क्या बोलते हैं अनादि मत परम ब्रह्मा न सतन्ना सदुचित अरे जो अनादि वाला ब्रह्म है आदि अंत ने जो ब्रह्म वो सत भी नहीं असत भी नहीं ऐसा शब्द है वो भी नहीं असत भी नहीं जब सत शब्द से आत्मा को बोला जाता है वो स्वपाधिक अवस्था में बोला जाता है सदैव सौम्य दशित आदि जो है जब सृष्टि के प्रसंगों में सती था ऐसा बोलते हैं वो सबल ब्रह्म होता है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म होता है माया विशिष्ट ब्रह्म होता है जो शुद्ध चेतन को सत्य शब्द से भी नहीं कहा जाता है असत शब्द से भी नहीं कहा जाता वही बातें यहाँ कहते हैं ऐसा है वो कल में का बोध है व्यवहार अगर नहीं व्यवहार का बोध होना या स्वरूप का बोध होना नहीं व्यवहार में उतरते समय में तो हल्का फुल्का उसके अविद्याश होने पर भी अविद्या का संस्कार अभी जीवित है जब तक ये प्रारब्ध है ना शरीर रहेगा तब तक उसका गंध रह जाता है जिसको अविद्यालेश बोलते हैं अविद्या के संस्कार बोलते हैं वहां किसी कपड़े में आपने हींग बांध के रख दिया था दो चार महीना रखा आज वो हिंग को निकाल देते हैं आप फिर भी वो कपड़ा कई दिन तक वहां हिंग का गंध उसमें समाया हुआ होता है वैसे वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो भी गई तो अज्ञान के संस्कार उसमें है अभी कुछ जब तक जीवन मुक्ति अवस्था में रहता है वही आत्मज्ञानी का व्यवहार होना है वहां जो अविद्या का संस्कार है तो फिर उसके कारण मनुष्य आदि प्रयुक्त व्यवहार करेगा वो संस्कार रहेगा अविद्या न होने करे अविद्या का संस्कार है जब व्यवहार करेगा तो मनुष्य भाव से ही करेगा उस काल में वो किन्तु उधर आत्मबोध के तरफ बैठा है तो उसकी स्थिति में कोई बातें नहीं होती है उसका मानद की कारिका में कहा है वो दो घर वाला होता है ज्ञानी अज्ञानी तो एक ही घर वाला होता है अज्ञानी जो होता है उसका एक घर होता है और ज्ञानी का दो घर होता है कैसे अज्ञानी को तो जो कुछ इसी को समझ के बैठा हुआ है उसका घर यही है एक ही घर वाला होता है अज्ञानी किंतु ज्ञानी कभी कभी आत्माकार वृत्ति में होता है कभी कभी शरीराकार आकार वृत्ति में होता है चला चल निकेत यदृशिको भवेद कांडू के कार्य चल निकेत वाला और अचल निकेत वाला निकेत मान घर होता है कभी कभी प्रारब्ध भोग भोगने का समय आएगा तो शरीर बुद्धि हो जाती है उसकी नहीं एक मनुष्य ये बुद्धि होगी हो बुद्धि में तो का भाग रहेगा। हाँ। माने दूसरे के जैसे एकदम जगड़ा हुआ नहीं है हल्का फुल्का शरीर बुद्धि रहेगी तभी तो गंगा स्नान कर पाएगा नहीं तो आत्मा क्या स्नान करेगा भिक्षा कर हल्का फुल्का शरीर बुद्धि होनी है वहां तो तभी काम, काम चलेगा सामान्य रहेगा अविद्याश होने पर भी अविद्या का संस्कार है अभी अविद्यालय बोलते हैं अविद्यालय कई दृष्टान्त देते हैं कुमार घट को बनाने के लिए चक्र को घुमाता है प्रयत्न किया खूब चक्र घुमाया खूब घुमाया और उसमें बेग भर गया चक्र में वो घूमने लगा तो हटा दिया डंडे को फेंक दिया उसने और घट बनाने लगा घट बनने के बाद भी चक्र तो चलेगा कुछ काल तक घट को निकाल दिया उसने वहां से फिर भी चक्र चलता रहेगा कुछ काल तक तो अब वही वहां संस्कार रह गया है इसलिए जब तक बेग आए तब तक चलेगा वो इसी प्रकार यहां भी अविद्या नष्ट होने पर भी जब तक उसका वेग भरा हुआ है जितना इसने करना है लिखा हुआ है उतना होके रहेगा आगे होकर रहेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं तो वो कभी तो आत्माकार वृत्ति में होता है आत्मा ही घरवाला हो गया अचल लिखित वाला हो जाता है वो और कभी कभी शरीर, शरीर आकार में आ जाता है व्यवहार काल में तो फिर वो शरीर घर वाला हो जाता है चल घर और अचल घर दो घर वाला होता है ऐसा आएगा तो कहते हैं यहाँ इसी प्रकार समझना कि देहम धीम चित्त प्रतिबिंब जैसे वहां पर घट जल और प्रतिबिंब तीनों को बुद्धि त्याग करके उससे तटस्थ एक सूर्य में सूर्य बुद्धि करता है विवेकी व्यक्ति जैसा करता है उसी प्रकार यहाँ भी जो विवेकी होगा वो क्या करता है देहम धीम चित्त प्रतिबिंब शरीर और शरीर में संबंध बुद्धि का है जैसे घट में संबंध जल का होता है उसी प्रकार और वो बुद्धि में संबंध होता है चिंतन का प्रतिबिंब का ये तीनों में विस्तृत ज बुद्धि को त्याग करके बुद्ध निहितम गुहायम आत्मा तत्व तो तो बुद्धि में छिपा हुआ है बुद्धि रूपी गुहा में है कभी भी आत्माकार वृत्ति बनेगी तो बुद्धि में बनेगी वही मिलना है उसने इसलिए बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ कहते हैं आत्मा आत्मा को ढूंढना है तो वही विचार करते करते जैसे अभी मैं मनुष्य हूं एक वृत्ति है आगे जाके अहम सच्चिदानंद आत्मा आत्माशमी वही वृत्ति बननी है बुद्धि रूपी गुहा में छिपना यह है ये। इस तरह से छिपा हुआ जो आत्मा है द्रष्टारम्भ जो सबका द्रष्टा है साक्षी भाव से जानता है सबका चेतन है वो आत्मानम जो आत्म स्वरूप है अखंड बोधम अखंड ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा सर्व प्रकाशम सदसध विलक्षण का सबका प्रकाशक है और सत और असत दोनों के द्वारा विलक्षण है सत भी नहीं कर सकते असद भी नहीं कर सकते विलक्षण है सत से भी विलक्षण असत से भी विलक्षण ऐसा जो आत्म तत्व है नित्यम विभुम उसी का विशेषण नित्य है वो और व्यापक है सर्वगतम सब सर्वत्र फैला हुआ सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को सुसूक्ष्म कहा ऐसा जो तत्व है ऐसे इंद्रिया विषय बनने वाला नहीं है स्थूल विषय बनते हैं इनके अंतर वही शून्यम जिसके बाहर भीतर नहीं होता आत्मा का कोई बाहर भीतर नहीं है शरीर थूल है इसके बाहर भीतर होता है आ, अंतर वही शून्यम कहा बाहर भीतर से रहित ऐसा तत्व है जिसका बाहर भीतर सब व्यवहार नहीं हो पाएगा आत्मा में पहुंचे तो बाहर भीतर व्यवहार नहीं हो पाता क्यों बाहर भीतर होता है यहाँ हो वहाँ न हो उसको बाहर भीतर कहा जाता है वो तो सर्वत्र व्यापक है उसमें बाहर भीतर कहना नहीं बनता ऐसा जो तत्व है अन्यम आत्मा और अपने से अभिन्न है वो तत्व माने जब ये अन्वेषण करने लगता है व्यक्ति मैं आत्मा को ढूंढने जा रहा हूं मैं अलग हूं आत्मा अलग है ऐसी बुद्धि होती है पहले कि आत्मा का अन्वेषण में मैं लगा हुआ हूं मैं माने अलग हां जैसे गाय के ढूंढने वाला व्यक्ति गाय से अलग होता है वैसे मैं आत्मा का अन्वेषण में लगा हुआ हूं इस काल में द्वैत बुद्धि होगी उसकी कहते हैं आत्मा ना अपने से अभिन्न रूप में पाया जाएगा जब भी अनुभूति होगी तो अहम ब्रह्माष्टमी होगा ना कि अयम ब्रह्मा ऐसा नहीं होगा वो ब्रह्म है ऐसी बुद्धि नहीं होगी मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा होना है ढूंढने वाला और ढूंढे जाने वाला एक ही भाव में होता है ऐसा जो तत्व है विज्ञा उसको जानकर उस तत्व को जानकर सम्यक प्र, सम्यक विज्ञाया सम्यक प्रकार से जानकर माने अपरोक्ष करके कर यहाँ सम्यक लगा दिया अपरोक्ष करके निज रूपम यह सम्यक विज्ञा अपना स्वरूप है यह अपना ही स्वरूप है उसको जानकर कुमान विपापमा बिरजो विमृत्यु कहा ये जो मनुष्य है ये क्या हो जाता है निष्पाप हो जाता है रजुगुण आदि से रहित हो जाता है और मृत्यु से भी रहित हो जाता है विमृत्यु भगती क्रिया लगा देना ऊपर से हाँ। फिर मुक्त हो जाता है उसको जानकर ये आता है इसका आगे विशो का आनंद घन हो विपश्चित स्वयं कुतचित न बिभेति कश्चित बिना स्वतत्वा नान्योस्थ मं विपश्चित विपचि स्वयं कृत निभे कश्चि नोस्ंथ मुक्र बिना स्वतत्वा बगम हम मुक्ष हो कहते देखो इसको जाने बिना को कोई अन्य कोई मार्ग नहीं मिलेगा अगर मुक्त होना चाहते हो तो यही मार्ग है इसी को पकड़ना पड़ेगा ये कहना चाहते हैं का आनंद घनो विपस्थित वो जो विद्वान है आत्मा विवेक व्यक्ति कैसा है शोक रहित हो जाता है और आनंद घन सुख ही हो जाता है आनंद वाणी सुख है आनंद घन जो विद्वान है स्वयं कुत न विभेद का स्थित वो तो किसी से भय नहीं करेगा जब आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाए तो आगे वहां भय का स्थान नहीं गया भय नहीं भय होता है कब माने गोली लग जाएगी करके भय होता है आग से जलेगा करके भय होता है किंतु वह आग से जलने वाला कौन है शरीर गोली लगना कहां शरीर में है जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक भय का भय बनता है शरीर से अपने को पृथक सत्ता कर दिया जाए वहां भय नहीं होता आकाश जलेगा ये बुद्धि किसी की होती है क्या आकाश कटेगा ये बुद्धि नहीं होती आकाश उड़ जाएगा सूख जाएगा या आकाश पानी से गल जाएगा ऐसा नहीं होता सूक्ष्म है वो आकाश तो जलता भी नहीं करता भी नहीं और सड़ता भी नहीं सूखता भी नहीं आकाश ऐसा है और आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है वहां जलना कटना कुछ बनता नहीं है इसलिए किसी से भय नहीं होगा आत्मा में आत्मबुद्धि वहां पहुंच जाए फिर भय होने की जगह नहीं है भय तो इसलिए है ये शरीर जलने वाला भी है कटने वाला भी है सूखने वाला भी है भिगने वाला भी है तो ये शरीर में एकता एक है इसलिए हमें डर होता है कि मैं मरूंगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा शरीर से अलग अलग हो जाए विचार से भय से रहित हो जाता है यह कहते हैं विश्व का आनंद घनो की पश्चित प्रतिबोधित वो प्रतिबोध विदितम मतम तो यह है आत्मा को कैसे जाने एक प्रश्न आया आत्मा कैसे पकड़े उसको कहते हैं देखो जो हमारे जो वृत्तियां बनती है घटाकार पटाकार मठाकार ये वृत्ति को वहां प्रतिबोध शब्द से लिया जितने भी वृत्ति बनती है अभी मेरे मन में क्या भाव जगा हुआ है उसी को वृत्ति बोलते हैं क्या बोलते हैं जो हमारे मन में अभी जो भाव जगा होगा वो भाव बदलता रहता है वो वृत्ति शब्द से बोलते हैं वो भाव को हम जानते हैं मन में उठने वाला भाव को हम जानते हैं तो वो प्रतिबोध के द्वारा विधित होता आत्मा माने ये जितने भी आपके अंतकरण में वृत्ति बनते उसके साक्षी रूप से आत्मा सिद्ध होता है ये कह रहे हैं जो भाव जगा हुआ है वो एक व्यक्ति को पता है यहां वो भाव को ही वृत्ति बोलते हैं जो मनोभाव बोलते हैं ना मन में एक आकार बनना चाहे शुभ अच्छा आकार हो चाहे बुरा आकार हो कोई ना कोई आकार बनेगा उसी आकार का नाम है वृत्ति वो वृत्ति के साक्षी होता है आत्मा प्रतिबोध अदितम मतम अमृतत्व ही विन्दते, आत्मना विन्दते, वीरियम विद्य विन्दते, बिंदते मृतम क्यों सकता जो जो मनोभाव हमारे पास उदय होता है उसको वृत्ति करके बोलते हैं वेदांत में वो वृत्ति का साक्षी रूप से आत्मा ज्ञात कहते हैं क्योंकि तो वृत्ति को जान रहा है ना मेरे मन में कौन सा भाव उदय हुआ मुझे पता है आपके मन में कौन सा भाव उदय हो रहा आपको पता है मनोवृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा ज्ञात है ये बोलना चाहता है प्रतिबोध विदित प्रतिबोध शब्द का अर्थ बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम माने तत्त्व जो वृत्ति बनती है मन में सुबह से शाम तक एक वृत्ति नहीं कम से कम सैकड़ों वृत्ति बनती है हमारे मन में अगर कितने आज हमारी वृत्ति बनी एक दिन की वृत्ति लिखने लगे तो हम लिखना संभव में हमारे लिए लिखना संभव नहीं होगा इतनी वृत्ति बनती है मन में कभी अच्छी वृत्ति भी बनेगी कभी खराब भी बनेगी बनती रहती है उसी को मनोभाव शब्द से हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं मनोभाव मनोभाव कहते हैं तो वही जो वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा है क्योंकि वृत्ति को जान रहा है एक व्यक्ति यही है अभी मेरे मन में ऐसा उदय वृत्ति उदय हुआ अभी ऐसा हुआ ऐसा हुआ जानता है वही आत्मा होता है वो प्रतिबोध विद्युत तो है तो का आनंद घनो विपस्सित का वो जो विद्वान आत्मव्यता व्यक्ति शोक रहित होता है आत्मज्ञान यदि किसी को हो गया अपना पहचान तो शोक नहीं रहेगा शोक रहित इस आवास से उपनिषद के सप्तम एक छठे मंत्र सप्तम मंत्र में आता है शोक अभाव एक तरह ही शोकम आत्मव्यता ऐसे आया छानदो के में आया आत्मव्यता शोक नहीं करता शोक वो करेगा जो शरीर में आत्मबुद्धि जिसकी होगी ये बिगड़ने की संभावना है इसलिए शोक करता है शरीर से अगर ऊपर उठा हुआ है जीवन में शोक नहीं होता उसको आत्मव्यता का फल आत्मज्ञान का फल शोक के पार होना तत्र को मोह का शोका एक तुम ये इस आवास से परिषद में आया वहां कहा शोक कहा मोह कहा एकत्व तो भाव में गया तब एकत्व तो भाव में जो पहुंचा हो वहां शोक कहा मोह कहां ऐसे यहां कहते हैं विश्व का आनंद घनो पश्चित शोक रहित आनंद रूप आनंद स्वरूप जो विद्वान है आत्मविद्धा स्वयं कतश्चित न विवेदिक वो किसी भी प्रकार से किसी से भी भयभीत नहीं होता क्योंकि आत्मा में कोई आइटम बम कोई भी बम काम नहीं कर सकते उसको कुछ नहीं कर सकते कोई भी यहां पर बम डाले यदि या आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा धरती को उधेड़ सकता है सावयव पदार्थ है धरती को तो बिगाड़ देगा पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाएगा सावैव है किंतु आकाश को कोई नहीं बिगाड़ सकता यहां आग जला दें बहुत बड़ी आग जला दें आकाश को नहीं जलाया जा सकेगा बाकी मिट्टी पत्थर जल जाएंगे पेड़ पौधे जल जाएंगे जलने की योग्यता ही नहीं क्या जलना उसने आकाश नहीं चलता जब ये भूताकाश है ये भी नहीं जल रहा उससे भी सूक्ष्म है उसका भी कारण है आत्मा वो कहा से जलने वाला वो तो कटने वाला भी नहीं जल दिन भर तलवार चलाए आकाश कटेगा नहीं कटने की योग्यता ही नहीं उसमें योग्यता होनी चाहिए तो जैसे आकाश नहीं कर सकता है भौतिक आकाश भूत तो उसका भी कारण आत्मा क्या कटेगा क्या जलेगा क्या भिगेगा क्या सुखेगा इसलिए गीता के द्वितीय अध्याय में कहा नई नम छति शस्त्राणी नई नम न चैनम क्ले न शोष तुमारू का यह आत्मा को कोई काट नहीं सकता इतनी सूक्ष्म है यह कहा काटेगा कटने की योग्यता हो तो कटे ये शरीर में कटने की योग्यता है ये कट सकता है और यहां पर चिपटा हुआ है तो मैं कट जाऊंगा करके डरता है वो इससे अगर आप विचार से उठा हुआ हो और कटना संभव नहीं शोक नहीं होगा ये कहा विशो का आनंद घनो विपस्त जो शोक रहित आनंद स्वरूप जो विद्वान है आत्मवेद्ता स्वयं कुत न विभेद कश्चित वो कहीं से भी किसी भी निमित्त से भय नहीं मानता भयभीत नहीं होता क्यों उसको मारने का कोई साधन ही नहीं है तो कैसे होगा भयभीत नहीं होता न अन्योस्थी पंथा भव भवक्तेर कहते इससे अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है यदि संसार सागर से पार होना चाहते हो, तो ये आत्मज्ञान एक मार्ग है अपने आप को पहचानना भगवंत मुक्तेर भवरूपी बंधन से मुक्ति के लिए न अन्योस्थीपन था अन्य मार्ग नहीं है अन्य कोई रास्ता नहीं है एक ही रास्ता यही है अपना पहचान करो बिना स्वतत्व अवगमम बग, मुमुक्ष का फिर मार्ग क्या है स्वतत्व अवगमम बिना अपने तत्व माने स्वरूप के अवगम माने ज्ञान के बिना मुमुक्षु के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं यही एक मार्ग है नान्य पंथा विद्यते आत्म प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं एक ही मार्ग है यही मार्ग है बिना स्वतत्व अवगम स्वतत्व अवगम बिना अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना अवगम माने ज्ञान उसके बिना मुमुक्ष के लिए भगवंध से मुक्त होने के कोई उपाय है नहीं यही उपाय है इसको जानो बड़े प्रयत्न से जानो ये अर्थ होता है आगे ब्रह्मसंपद्यते ब्रह्मसंपद्यते देखो जैसे जैसे रोग लगते हैं वैसे-वैसे दवाई भी बनते हैं जैसे जैसे रोग होंगे वैसे वैसी दवाई होगी भाव-वंदन रूपी रोग जिसको लगा हो यहां से मुक्त होना जो चाहता हो एक रोग है ये जन्म मरण जरा व्याधि आदि इसमें परेशानी हो रही है इससे मुक्त होना चाहता आगे मेरा जन्म न हो मरण न हो व्याधि के कष्ट झेलना न पड़े ऐसी इच्छा यदि हो तो क्या करे कहते हैं ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्ष संसार से मुक्त होने का एक ही अवसर एक ही कारण क्या परमात्मा से अपने को अभेद ज्ञान प्राप्त कर हम ब्रह्मास्मी ये ज्ञान यही ज्ञान है भव मोक्ष का साधन यही है कहते हैं ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञान हम ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझना मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे भाव में जाना यही ज्ञान संसार से मोक्ष का कारण यही है और कोई अवसर नहीं उसका माने परमात्मा से अपने को अभिन्न रूप से समझना ये जो अद्वैत ज्ञान बोलते हैं जिसको हम ब्रह्माष्टमी इस भाव में जाना यही कारण है एक ही कारण है संसार की दवाई यही है ये यह ना जिस ज्ञान से क्या होगा हम ब्रह्माष्टमी में आप पहुंच गए अभी जैसे आपको अहम मनुष्य भाव है यहां तादात करके भाव हुआ है अहम मनुष्य वैसे जैसे यहां पर अभी जितना आपको आसक्ति है अहम मनुष्य भाव है इतने उधर अहम ब्रह्माष्टमी में हो जाए जितने अहम मनुष्य में दृढ़ता है कोई आपको बोले बैल हो मानने को तैयार नहीं गाय हो मानने को तैयार नहीं क्यों इतने भावना दृढ़ हो गए क्या मैं एक मनुष्य हूं यह भावना दृढ़ है ऐसी भावना उधर हो जाए अहम ब्रह्मास्म मैं सचिदान आत्मा हूं ये जो है ये ना जिस ज्ञान से क्या होगा अद्वितीय आनंदम ब्रह्म सम्पति बुधई बुध माने विद्वान विद्वान ये जो होंगे उनके द्वारा क्या प्राप्त होगा अद्वितीय आनंद ब्रह्म प्राप्त होगा अपने को ब्रह्मरूप से प्राप्ति होगी यही संसार से पार होने का कारण यही है और संसार में चलने का कारण भी है संसार में जाने के लिए क्या है अहम मनुष्य ये जब तक रहेगा इसको अध्यास बोलते हैं शरीर में एकता संसार के कारण है ये और परमात्मा के तरफ जो अपनी एकता है वो संसार से मुक्ति के कारण है इसलिए परमात्मा में अपनी एकता करनी चाहिए अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव में रहना चाहिए मुमुखे कहा ब्रह्मबूद्धस्तु समस्रित्ये विद्वान् नावर्तते पुनः विज्ञातब्यं अतः सम्यग् ब्रह्मा विन्नत्तो मात्वनः ब्रह्मबूद्धस्तु समस्रित्ये विद्वान् नावर्तते पुनः विज्ञातब्यं अतः सम्यग् ब्रह्मा विन्नत्तो मात्वनः जो ब्रह्म भाव में पहुंच गया जो व्यक्ति है, जितने दृढ़ता अभी है मैं एक मनुष्य हूं मैं एक पुरुष हूँ एक स्त्री हूं ऐसा भाव जैसा है अभी ऐसे भाव में है अथवा मैं संन्यासी हूँ आदि जाति का हूँ जो जो भावना भरी होगी जो दृढ़ता है इतने दृढ़ता अगर ब्रह्म की तरफ हो जाए अहम ब्रह्माष्टी वहां पहुंचा हो ब्रह्म ब्रह्म भाव में पहुंचा हो जो व्यक्ति उसके लिए क्या होगा ऐसा जो ब्रह्मभूत स्कू विद्वान जो विद्वान है विवेकी है आत्मवेत्ता जो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है माने अहम ब्रह्माष्टमी इसमें है जो जी रहा है वो क्या होगा ऐसे जो विद्वान होगा संस्कृत्य ही न आवर्तते पुनः फिर संसार के लिए दोबारा उसका आवागमन नहीं होगा संस्कृति माने संसार उसके लिए आवागमन नहीं होगा फिर आएगा नहीं वह संसार में आ नहीं सकता ये स्थिति ये फल है उसका अतः संसार में आना नहीं पड़ेगा अगर अपने आप को ब्रह्म रूप से जानोगे तो संसार में नहीं आना पड़ेगा फल है इसलिए अतः क्या होगा विज्ञातव्यम अतः सम्यक विज्ञातव्यम इसलिए ठीक ठीक समझना चाहिए कर क्यों संसार में आना नहीं पड़ेगा फल मिलेगा इसलिए अतः ब्रह्मा भिन्न आत्मना सम्यक विज्ञातव्यम ब्रह्म से अपने को आत्मनाष्ट है अपने को किस रूप से समझना ब्रह्म से अभिन्न रूप से सम्यक प्रकार से समझना चाहिए हम ब्रह्मास्मि इसको ठीक रूप से समझ करके उसी में बैठना चाहिए क्यों आगे आवागमन नहीं रहेगा ये फल होगा अतः हमारे अस्मात कारण क्यों विद्वान द्वारा नहीं आता इसलिए ब्रह्मा आत्मना ब्रह्मिन्न सम्यक विज्ञातव्यम कहा अपने को ब्रह्म से अभिन्नत्व तो जो है उसको सम्यक प्रकार से जानना चाहिए ये कहते हैं उससे अगर भाव रहेगा तो क्या होगा कहते हैं वो सब विजय प्राप्त कर लेगा संसार से विजय प्राप्त कर लेगा संसार में आना नहीं मिलेगा ये फल होगा बताते हैं आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम निनंदर जयती सक ब्रह्म विशुद्ध परम सुत सिद्ध निंदमर जयती देवो विजय ती की है जो ब्रह्म भाव में जाएगा वही जीतेगा बाकी हारने वाले हैं सब जो शरीर भाव में जब तक रहोगे हारते रहोगे फिर संसार में भटकना होगा कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो सत्य रूप है त्रिकाला बाधित रूप है ज्ञान स्वरूप है अनंत स्वरूप है माने देश काल वस्तु के परिच्छेद में नहीं है उसको अनंत बोलते हैं ऐसे जो विशुद्ध ब्रह्म है परम ब्रह्म है स्वतः वो किसी की निमित्त से बनने वाला नहीं स्वतः पदार्थ है वो जैसे निमित्त जन्य नहीं आए ऐसा जो ब्रह्म है नित्यानंद रसम नित्य आनंद एक रस निरंतर एक समान रहने वाला प्रत्येक अभिन्नम अपने से अभिन्न जैसे आत्मा से अभिन्न जो तत्व है निरंतरम जयती विजय इसी की होती है द्वैतवाद की विजय होना संभव नहीं हो विजय इसी की है ठीक है व्यवहार में तुम्हें अपने खाने पीने के लिए जैसा व्यवहार बना लो वो अलग बात है किंतु विजय इसकी है जो इसमें बैठेगा वही जीतेगा बाकी सब हारने वाले हाँ। सच्चिदानंद धन आत्मा अश्मी इसमें जो बैठेगा वो विजय प्राप्त कर लेगा बाकी हारने वाले हैं सब ये बतलाया समय हो गया है फिर क्या ओम पूर्ण